पातंजल योग प्रदीप सांख्य के मुख्य ग्रंथ सदर्शन समन्वय सांख्य के प्रसिद्ध प्राचीन आचार्य आदि विद्वान भगवान कपिल मुनि के पश्चात विज्ञान भिक्षु के समय तक सांख्य के निम्नलिखित प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं आसुरी मुनि पंचशिखाचार्य पतंजलि जोगिश व्याचार्य वार्षकअण्चार्य विंध्यवासी रुद्रील जनक परासर बादरी व्यास ईश्वर कृष्ण आर्य कई देखो निम्नलिखित नामों को भी सांख्य आचार्यों में सम्मिलित किया है भार्गव उडूक वाल्मीकि हारित देवल माठरवृत्तिका बाधली कैरात पौरिक ऋषभेश्वर पंचाधिकरण कौंडिल्य मूक युक्तदीपिकाका गर्ग गौतम जयमंग सांख्य के मुख्य ग्रंथ सांख्य के बहुत से प्राचीन ग्रंथ इस समय लुप्त है कई एक के केवल नाम ही मिलते हैं पहला परम ऋषि कपिल मुनि मुनिप्रणीत तत्व समास इसके वर्तमान समय में केवल 22 सूत्र मिलते हैं वास्तव में इसी को सांख्य दर्शन कहना चाहिए इसका उपदेश भगवान कपिल ने आशुरी जिज्ञासु को किया था और भगवान कपिल जैसे आदि विद्वान द्वारा आसुरी जैसे जिज्ञासु के लिए साक्षात्कार पर्यंत इन्हीं सूत्रों का उपदेश परमार्थक हो सकता है आसुरी के बनाए हुए किसी विशेष ग्रंथ का तो पता नहीं चलता किंतु उनके सिद्धांत का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है साधवामद मंजरी में आसुरी का एक श्लोक पंद्रहवा श्लोक उद्धृत किया गया है तत्व समास पर विज्ञान भिक्षु के शिष्य भावा गणेशकृत सांख्य तत्व याथार्थ दीपन टीका प्रसिद्ध है तथा शिवानंदकृत सांख्य तत्व विवेचन सर्वोपकारिणी टीका सांख्य सूत्र विवरण आदि टीकाएँ भी हैं दूसरा पंच शिखाचार्य के सूत्र आसुरी ने कपिल मुनि से प्राप्त की हुई सांख्य की शिक्षा का पंच शिखाचार्य को उपदेश किया जिसने शास्त्र का विस्तार किया इस प्रकार का वर्णन सांख्य कारिका में आता है इन सूत्रों का ग्रंथ लुप्त है ब्यास जी ने अपने योग दर्शन के भाष्य में लगभग इक्कीस पंचशिखाचार्य के सूत्रों को कई स्थानों में उद्धृत किया है तीसरा वार्ष गण्याचार्य प्रणीत षष्टी तंत्र यह ग्रंथ भी नहीं मिलता है साठ प्रधान विषयों की व्याख्या होने के कारण अथवा साठ परिच्छेद होने के कारण इसका नाम षष्ठी तंत्र रखा गया था ईश्वर कृष्ण आर्य ने अपने सांख्य सप्तती को षष्ठी तंत्र के आधार पर ही बनाया है वे बहत्तरवीं कारिका में लिखते हैं कि षष्ठी तंत्र के सविस्तार विषय को सांख्य सप्तती में संक्षिप्त किया गया है और उसकी आख्यायिकाएँ आदि छोड़ दी गई है श्री व्यास जी महाराज ने योग दर्शन के भाष्य में वार्ष गण्याचार्य के वचनों को कई स्थानों में लिखा है कई विद्वानों का ऐसा विचार है कि षष्ठ तंत्र के रचयिता पंच शिखाचार्य हैं किंतु पंचशिखाचार्य के सूत्र व्यास भाष्य में विशेष रूप से उद्धृत हैं तथा षष्ठ तंत्र का एक श्लोक वार्ष गण्याचार्य के नाम से भी मिलता है सांख्य सप्तति सांख्य सप्तति अथवा सांख्य कारिका ष्ठ तंत्र के आधार पर आर्यमुनि ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखा गया है इसमें मुख्य सत्तर कारिकाएं हैं इस कारण इसका नाम सांख्य सप्तति रखा गया है इस पर वाचस्पति मिश्र द्वारा की हुई टीका सांख्य तत्व कौमुदी कहलाती है दूसरा गौड़पाद भाष्य भी प्राचीन और प्रामाणिक है किंतु माठरवृत्ति सबसे प्राचीन मानी जाती है चौथा युक्तिदीपिका पाँचवा जयमंगला छठवाँ चंद्रिका भी प्रसिद्ध टीकाएं हैं